लिंग भेद के अंतर के कारण उत्पन्न होने वाली सामाजिक समस्याओं पर आधारित कारिक्रमों की श्रिंखला के अंतरगत कारिक्रम सुगन कुमर गे। गे। गे। देवी सती की Sati ki jai yeah. Devi Sati ki yeah. yeah. करो इसे कह रही है मुझे सती नहीं होना इसे बाहर निकालो इसे बाहर निकालो गीगा आ नहीं गई गीगा बेटा बच्चे क्या बात है बेटा हां इसे इसे क्यों जला रहे हो <laughs> देखो देखो ये हद हो रही है कह रही है मुझे सती नहीं होना कौन? इसे निकालो आंख से निकालो इसे ये मर जाएगी गीगा बेटा खिखलो आगे खोल बेटा वो वो कहां है कौन बेटा या कोई नहीं है देख मैं हूं और उधर तेरा बापू सो रहा है कोई बुरा सपना देख रहा था क्या तू तो पसीना पसीना हो रहा है वह, वहां बहुत गर्मी थी थूथू करके आग जल रही थी और उसमें वो तब तो सपना ही था बे, बेटा देख तू मेरा हाथ पकड़कर सो जा सो जा बेटा मां वो लोगों से जला रहे थे मां रोज रात को तुम मां बेटे यही हंगामा मचाते हो वो नींद में चिल्लाता है और तुम उसे जगाती हो और नींद मेरी खराब होती है देखा तेरा बापू भी जाग गया सो जा मेरे लाल सो जा हूं देख मैं तो तेरे पास हूं ना सो जा बेटा सो जा मां तुम जाना नहीं मां अरे पगले मैं कहां जाऊंगी इस वक्त तू चैन से सो जा अच्छा मां सारा दिन खेत में हार तोड़ता हूं अरे रात में तो चैन लेने दिया करो ओ नाराज क्यों होते हो बच्चा है उसे सपने आते हैं तो इसमें वो क्या करे जब से सुगन कुमार सती हुई है तभी से चल रहा है ये तमाशा अरे कोई रात ही जाती होगी जो इसे उसके सपने नहीं आते होंगे एक बात है जी उस दिन गांव भर में कैसा जोश था मुझे याद है जब रानी सुगन कुंवर जी पति की काया को लेकर चिता पर बैठी थी तो उनके चेहरे पर देवी का सा तेज था अरे खाक तेज था डर के मारे उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था वो बेचारी तो सती होना ही नहीं चाहती थी अरे हे क्या कहते हो जी तो और क्या अरे घीका के सामने की बात है तभी से तो घीका का यह हाल है सच कहता हूं वीर की उस 17 साल की बच्ची को यूं जिंदा जलाना हत्या ही तो हुई है तुम तो धर्म कर्म कुछ समझती ही नहीं बस जो मुंह में आया कह देती हो आ धन्य है वो मां-बाप धन्य है जिन्होंने ऐसी सती कन्या जन्मी कुल का नाम कर गई इसमें कुल का कौन सा नाम हो गया अरे कौन सी वीरता का, का काम कर गई मैं कहता हूं जो मर गया उसे क्या मालूम कि पीछे क्या हुआ कौन रोया कौन मरा कौन जिया सब बकवास है ये कुल का नाम कर गई अरे कुल का नाम क्या किया कहो कि कुल को दाम दिला गई दाम हाय हाय आज तुम्हें हो क्या गया है जी ऐसा क्यों बोलते हो दुनिया सुनेगी तो क्या कहेगी आज सारा गांव उस खानदान की इज्जत कर रहा है लोग रानी के चबूतरे पर जाते हैं सती को हैं। चुनर चढ़ाते हैं हां हां चुनर चढ़ाते हैं चांदी के कतर चढ़ाते हैं चढ़ावा चढ़ाते हैं और यह सब जाता कहां है भाल सिंह के घर ना अरे यही तो मैं भी कह रहा हूं कि कुल को दाम दिला गई अच्छा अच्छा बस करो थोड़ी देर सो लो मैं आके आऊंगा सवेरा होने में देर थोड़ी होगी अभी देर है सो जाओ ओहो अरे अरे हरप्रसाद अरे गीगा के बापू अरे अरे गाड़ी किनारे करो भैया ये तो सो रहा है और बैल चले जा रहे हैं अरे हरप्रसाद अरे देखो सही तेरे बैल कहां जा रहे हैं कौन अच्छा अच्छा मास्टर जी आप हैं <laughs> राम, राम, राम राम राम राम अरे क्या बात है गाड़ी में बैठे-बैठे ऊंग -बैठे रहे हो रात सोई नहीं क्या हां मास्टर जी बस कुछ ऐसे ही बात थी लो खेत तो आई गए ह हरप्रसाद कुछ हरे गेहूं तोड़ दो घर ले जाने हैं हां हां हां अभी लो मास्टर जी आप ठहरे गीगा के गुरु आप हुक्म करो तो कच्चे क्या पक्के गेहूं की बोरी आपके घर भिजवा दूं अरे नहीं नहीं बस मास्टर जी मेरे गीगा को पढ़ा लिखा कर समझदार बना दो हां गीगा बड़ा होनहार बच्चा है आ, लेकिन इधर कुछ दिनों से अनमना सा हो गया है ना हंसता है ना बोलता है क्या बात है घर में सब कुछ ठीक-ठाक तो है ना? हां जी घर में तो सब ठीक ही है। बस जब से सुगन कुमार सती हुई है तभी से रोज रात को उसके सपने आते हैं उसे। चीखता चिल्लाता है ना सोता है ना सोने देता है। अच्छा तो यह बात है। हम्म अब समझ में आया उगीगा के मन को कैसी चोट लगी है। अरे उस दिन मैं गांव में नहीं था। नहीं तो ऐसा कभी नहीं होने देता। अरे माफ़ ताजी आप अकेले क्या कर लेते? भान सिंह को मैंने समझाया गजराज सिंह ने भी उसे समझाया लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी हम्म जब से लौटा हूं गांव का रंग ही बदला हुआ है जिसे देखो सुगन कुंवर की ही बात करता है लोग सती के चबूतरे पर जाकर पूजा करते हैं चढ़ावा चढ़ाते हैं किसी को यह ख्याल ही नहीं आता कि उन्होंने एक लड़की की हत्या की है अरे मास्टर जी मैं भी कीगा कि की मां से यही तो कह रहा था लेकिन हम ठहरे अनपढ़ गवार हमारी कौन सुनता है सुनेंगे सब सुनेंगे अच्छा हरप्रसाद जी अगर कल चार लोगों के बीच खड़े होकर गवाही देनी पड़े तो पीछे तो नहीं हटोगे कैसी बात करते हो मास्टर जी मैं अपनी कही बात से कभी पीछे नहीं हटता ठीक है अच्छा तो मैं चलता हूं स्कूल का समय हो रहा है और वो कच्चे गेहूं हर स्कूल से लौटते हुए ले लूंगा अच्छा मास्टर जी आ तो तुम हो भान सिंह तुमने सुगन कुमार को जलाया क्या कहते हैं इंस्पेक्टर साहब सुगन कुमार ने खुद कहा था कि वो सती होना चाहती है तुम्हें मालूम है कि सती प्रथा कानूनन अपराध है ये सब मैं क्या जानूं इतने भोले ना बनो भान सिंह क्या तुमने चिता नहीं बनवाई क्या तुमने सुगन कुमार को चिता पर नहीं पहुंचाया मास्टर भोलाराम तुम चुप रहो तुम्हें बीच में बोलने का अधिकार नहीं अधिकार है इस गांव के बच्चे बच्चे को ऐसे कुकर्म का विरोध करने का अधिकार है गीगा बेटा तू बता क्या हुआ था उस दिन वो उस अति नहीं होना चाहती थी वो भान सिंह चाचा को इशारे से बुलाती रही लेकिन लेकिन इन्होंने उसे जला दिया तो क्या इंस्पेक्टर साहब आप एक बच्चे की गवाही मानेंगे मैं बच्चे का बाप हरप्रसाद भी गवाही देने को तैयार हूं इंस्पेक्टर साहब सुगन कुमार को सजा सजाकर ऊंची चीता पर बिठाया गया था वो बेचारी खुद तो उतर नहीं सकती थी उसने बहुत हाथ जोड़े इशारा किया कि उसे नीचे उतार लो लेकिन भान सिंह ने चिता में आग दे दी पर उस बेचारी की चीख पुकार घंटे घड़ियाल और सती की जय जयकार के शोर में दब कर रह गई मैं भी गवाही देता हूं इंस्पेक्टर साहब गजराज सिंह साहब आप यह गलत कहता है इंस्पेक्टर साहब सुगन कुमार सती नहीं होना चाहती थी मैंने भान सिंह से कहा लेकिन इन्होंने यह कह कहकर मेरा मुंह बंद कर दिया कि वो इनकी कुलवधू है मेरी नहीं लेकिन इंस्पेक्टर साहब सुगुन कुमार ने सबके सामने कहा था कि वो सती होना चाहती है क्यों कहा था कि नहीं हां हां दादा दादा मैं बताऊं इंस्पेक्टर साहब असल में क्या हुआ था हां हां बताओ तो सुनो अरे सबने मिलकर उसकी ऐसी हालत कर दी कि उसकी जीने की इच्छा ही मर गई क्या मतलब कोई बोली बड़े मनहूस कदम पड़े इसके पति को खा गई किसी ने कहा अब तो तेरा जीना नरक हो गया ना खाने की ना पहनने ओढ़ने की कोई बोली अरे अब भागन के कोई आस औलाद भी तो नहीं जिसका मुंह देख कर जिए अब तो सारी जिंदगी कर रोना है बस उसने कह दिया इससे तो मुझे मार डालो हम तो यह किस्सा है भान सिंह तुम्हारा पहला अपराध यह कि तुमने सुगन कुमार को सती होने से रोका नहीं और दूसरा यह कि जब वो डर के चिल्लाने लगी तब तुमने उसे चिता से नीचे नहीं उतारा बताओ क्यों इंस्पेक्टर साहब मैं बताता हूं कि भन सिंह ने ऐसा क्यों नहीं किया सुगन कुमार के सती हो जाने से इन्हें फायदा था फायदा क्या बकते हो मास्टर क्यों क्या तुम्हें 17 साल की उस लड़की को आजीवन खाना कपड़ा नहीं देना पड़ता फिर अगर वो जिंदा रहती तो उसके पति की जमीन पर उसका हक होता उसके सती हो जाने पर जमीन भी तुम्हारे कब्जे में आ गई सुगन कोवर के सती हो जाने के बाद तुमने झट उस जमीन पर चबूतरा बनवा दिया जो असल में गांव की थी जिससे उसे भी तुम हत्या लो अनपढ़ अज्ञानी लोग उस पर चढ़ावा चढ़ाने लगे यहां तक कि तुम उसकी राख को सत भस्म करके प्रसाद के रूप में बेचने लगे बताओ बताओ सबको ये सब चढ़ावा रुपया किसके पास आते रहे तुम्हारे पास ही ना ये सब झूठ है हे मास्टर बिना बात मुझ पर इल्जाम लगा रहा है अरे मैं पूछता हूं सुघन कुमार तुम्हारी क्या लगती थी मास्टर जी अरे वो मेरी ही नहीं इस पूरे गांव की बेटी थी बहू थी अगर मैं उस दिन गांव में होता तो उसे कभी ना जलने देता लेकिन मैं आप लोगों से भी पूछता हूं आपने अपनी आंखों के सामने एक जीती जागती लड़की को कैसे जल जाने दिया क्या आपके घर में बहू बेगिया नहीं है क्या उसकी चीख पुकार सुनकर आपका दिल नहीं दहला बोलिए आन सिंह मैं तुम्हें सुगन कुमार को सती करने के आरोप में गिरफ्तार करता हूं चलो लेकिन लेकिन वो खुद होना चाहती थी इंस्पेक्टर साहब अब जो सफाई देनी है अदालत में देना वही फैसला करेगी चलो और गांव वालों तुम्हें सती मां की चाहती थी अब भान पर मुकदमा चलेगा सज़ा भी हो सकती हो सकती है का क्या मतलब मास्टर जी सजा तो होकर रहेगी काकी ठीक कह रही है मास्टर जी हम सब गांव वाले मिलकर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक भान सिंह को अपने किए की सजा नहीं मिल जाती लेकिन सुगन कोवर तो लौट के नहीं आएगी ना काकी अब जो हो गया सब हो गया आगे से नहीं होगा हम सब प्रण करते हैं हम सब प्रण करते हैं अब किसी को सती नहीं होने देंगे सती की पूजा भी नहीं करेंगे नहीं करना हत्या बिल्कुल नहीं करेंगे किसी को सती नहीं होने देंगे सुगन कुंवर अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम आलेख रमा पांडे विषय संयोजन ममता गुप्ता कलाकार वीना होरा नीरज शर्मा अभय भार्गव बीएल टंडन शारदा डिसोरस बीआरएल सक्सेना मंगत राम और यमन कोशिक, ध्वन्यंकन सतीश लाडे, प्रस्तुती सहयोग वंदना अरिमर्दन तथा निर्माण एवं प्रस्तुती अजीत होरो।